के गुरु की कृपा से उसका तो भी उत्तर बता दिया तो मैंने जितने और प्रश्न थे इन्हीं के बीच में सबका समाधान आ गया तो कहते राम महिमा महिमाती भारी अब इस कथा के तात्पर्य क्या ये बताते हैं कि देखो इससे बात समझ में आ जाएगा कि भगवान की भक्ति की क्या महिमा है भगवान की भक्ति का ही फल ये ही है जितने की लोम ने जितने आशीर्वाद दिए या वरदान दिए का भक्ति के कारण से भी है भक्ति के कारण के माने क्या कि पहले से इन्होंने अपने मन में खट बना रखा था कि भगवान राम के चरणों में हमारा प्रेम है और उसको हम नहीं छोड़ेंगे भगवान की भक्ति ही कथा सुनेंगे भगवान की महिमा सुनेंगे उन्हीं की आराधना करेंगे ये पर पकड़ रखा था उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ज्ञान भी प्राप्त हो गया भक्ति भी प्राप्त हो गई और, और जो कुछ जो जो महानताए चाहिए सब संकल्प आदि वो भी सब प्राप्त हो गए तो कहते देखो भक्ति का फल ये ऐसे भक्ति होनी चाहिए भक्ति में ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए जैसे काल विष्णु जी के मन में थी भक्ति को तेज तो प्रकार से तो कहते हैं तापे ये तन मोहन प्रिय है भयू राम पद ने कहते है, ये शरीर भी हमें प्रिय है तो ये शरीर हमें इसलिए प्रिय नहीं जैसे संसारी व्यक्तियों को होता है उन्हें शरीर इसलिए प्रिय होता है विषय भोग प्राप्त होते रहते हैं शरीर में इंद्रिय भोग प्राप्त होते हैं ऐसे तो संसारी लोगों को शरीर प्रिय लगता है लेकिन कहते हैं हमें जो शरीर प्रिय है ये तो इंद्री भोगों के लिए नहीं है शारीरिक सुखों के लिए नहीं है इसलिए इस शरीर से ही हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई इसलिए ये शरीर हमें प्रिय है और निजी प्रभु दर्शन पाये गए सकल संदेह और इसी शरीर से मैं भगवान के दर्शन भी प्राप्त हुआ संदेह समाप्त हो मेरे अज्ञान भी मिट गया ये भी इसी शरीर प्राप्त हुआ इसलिए शरीर मुझे प्रिय है तो भगवान के दर्शन की बात कहा आई वही जब भगवान ने अवतार लिए सत्ताईस कल्पो में बीच बीच में आकर के जब जब उन्होंने भगवान ने त्वेता युग अवतार लिया तब कागभूषण वहां जाकर के भगवान के दर्शन प्राप्त करते रहे उन्हीं दर्शनों की बात कहते हैं इसी भक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान के दर्शन भी प्राप्त हुए तो कालभूषण जी ने ऐसा नहीं किया कि भगवान से कहा होता कि भगवान अब अवतार लोगे तब लोगे हम तो अभी आपके दर्शन चाहते हैं। तो ऐसे नहीं किया बस वो जैसे गुरु ने बताया था उसी प्रकार से आराधना उपासना करते रहे करते रहे करते रहे और फिर कालांतर में जब भगवान ने अवतार लिया तब तो कर भगवान के दर्शन प्राप्त हो अधिकांश विधान इसी प्रकार का है कि बहुत उन्हीं लोग सब भगवान की आराधना उपासना करते रहते हैं सदा उन्हीं की चित्री में लगाए रहते हैं लगाए रहते हैं लगाए रहते हैं और उनके शनि में छूट जाते हैं लेकिन फिर जब भगवान अवतार लेते हैं कालांतर में जिस रूप में कृष्ण के रूप में राम के रूप में शिव के रूप में जब जो अवतार लेते हैं तब ये भी जाकर के वही पैदा हो जाते और वहां होकर के फिर भगवान के दर्शन प्राप्त कर तब उस समय भगवान के दर्शन प्राप्त होते इसलिए ये जो अध्यात्मिक अध्यात्म शास्त्र है अध्यात्मिक साधना है ये कोई दो चार दिन की साल दो साल की बातों की घटनाओं की कथा नहीं है ये ये किसी एक जन की कथा नहीं है ये तो व्यक्तित्व भगवान की भक्ति आ गई तो आ गई अब आपको लाख दो लाख वर्ष बाद भगवान के दर्शन हो जाएंगे तब हो जाएंगे, तब आप प्रसन्न हो जाना तो उतना काल भी इन लोगों के लिए ज्ञानियों के लिए भक्तों के लिए बहुत अधिक नहीं है ते दिनों के बाद भगवान के भक्ति तो तो तो तो तो तो तो गया गया। पक्ष की हटता की बात है की हमने भक्ति पक्ष को बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखा था यद्यप लोमत ऋषि ने ज्ञान पक्ष का प्रतिपालन किया लेकिन हम ऐसा नहीं हुआ रक्षा आप चलो ज्ञान बताते चलो ज्ञान ही सही छोड़ देते हैं तो भक्ति ज्ञान ही सही ऐसे नहीं किया मैंने भक्ति की तो बस उसी भक्ति पक्ष को ही पकड़े रहे। उसका परिणाम तो महारिषि ने सात दे दिया महारिषि कह दिया कि वो समर्थ थे साथ देने में तो उन्होंने साथ दे दिया तुम कौवा हो गए ऐसे ज्ञानवान ऋषि है और मुझे दुर्लभ बर देखो भजन प्रताप लेकिन बाद में उस सात के बाद में भी उसी भक्ति के कारण से उसी का फल ये हुआ कि सिर्फ दुर्लभ बर हमने पढ़ा प्राप्त हुए दुर्लभ कौन कौन से बल प्राप्त हुए वो सब ही दिए पहले काम रूप इच्छा मरण इत्यादि भगवान की भक्ति का ये सब जितने भी वरदान थे वो सब उसी के कारण प्राप्त हुए क्योंकि दृढ़ भक्ति इनके हृदय में तो ये कहना ये चाहते हैं का इसी प्रकार की भक्ति होनी चाहिए ऐसी दृढ़ता भक्ति में होनी चाहिए उसमें दृढ़ संकल्प होकर के उसी में लगे भक्ति में तो फिर उसके परिणाम सब प्राप्त हो जाता है ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है उसको और भी जितने की सत्य संकल्प आदि जो है वो अमृतत्व इत्यादि है वो सब प्राप्त हो जाता है अब आगे देखिए ऐसे भगति जानी परिहर केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं जड़ काम देनुग्रह त्यागी खोज तक फिर पैलागी सुन खगेश हर भगति विहाई। जे सुख चाए आने उपाई ते सठ महा सिंधु विन तरणी पैर पार चाए जलकरणी सुन गुसुंड सुन्द के वचन भवानी गोलिव गुड़ हर्ष मृदवानी शब प्रसाद प्रभु ममो राई संशय शोक मोह भ्रमना सुसुन्युनीति राम गुणग्रामा तुमी कृपा लहिऊ विश्रामा एक बात प्रभु पूछ तो कहो बुझाए कृपा निज मोही कहीं संत मुनि वेद पुराणा नहीं कशु दुर्लभ ज्ञान समाना सुई मुनि तुम सन कहुसाई नहीं आदर भगतिकी नहीं ज्ञान भगत ही अंतर केता सकल कह प्रभु कृपा निकेता सुनोर्गारी वचन सुखमाना सादर बोलो काग सुजाना भगति ज्ञानी नहीं कछु भेदा भय हर ही भव संभव केदार नास मुनीष कह कछु अंदर सावधान सो सुन विहंगबल ज्ञान विराग योग ज्ञाना ये सब पुरुष हरि हरिजाना पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबलायल सहज जड़ जाती पुरुष त्याग सक न रही जो बिरक्ति मति धीर विषयाबस निधान मगन विदसू ही हरिजान नार विष्णु माया प्रगट्राम चंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो भाई सब सन की जय जय यश भगती जाने पर हैही अब कांगी कहते हैं कि देखो ऐसी सुंदर भक्ति और इस भक्ति को भी जो लोग छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान हेतु तो सब कर केवल ज्ञान के लिए ही करते हैं तेजल काम धैनुग्रह त्यागी वो लोग तो ऐसे है जो घर में आई काम को तो उन्होंने छोड़ दिया और खो जाते आंख पै लगी और दूध के लिए अकौ के पत्ते तो तोड़ तोड़ करके बुध रूद दूध इकट्ठा करते घूमते है जो भी दूध होता अकोड़े का भी अकोड़े का दूध उसके समान अकोड़े का दूध आंखों में लगे आख टूट हो जाए व्यक्ति ऐसा अकौड़ा का दूध ढूंढते ही ये कहते हैं क्या कामधेनु का दूध वो तो पीते नहीं भक्ति जो है वो कामधेनु के समान और वो ज्ञान जिसमें की भक्ति नहीं है केवल शाब्दिक ज्ञान है एकेडमिक फिलोसफी पढ़ने वाले और उसी से संतोष मानने वाले उनके लिए कहा वैसे तो जो परंपरा से भक्ति शंकराचार्य की ज्ञान है वो उसमें तो भक्ति सम्मिलित है ही है वो कोई तो भक्तिहीन ज्ञान थोड़ा है लेकिन ये ज्ञान जो कि एकेडमिक ज्ञान होता है वो जो कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है वेदांत पढ़ा दिया गया और उसको सीख लिया पढ़ लिया, परीक्षा पास करने के लिए पॉइंट रख लिए, लेके आए तो वो तो दूध की तरह से वो तो को उसमें कोई तत्व तो नहीं उसका फल कोई थोड़ा ऐसा दिखा दिखाई देता दिखा है जैसा भक्ति का है तो सुन खगे से हर भगत बिहाई कहते हे सुनो भगवान की भक्ति छोड़ करके जय सुख चाहे आने भगवान की भक्ति छोड़ करके दूसरे प्रकार के उपाय सोचते हैं कि अपनी सदगत प्राप्त हो जाए तो वे लोग अज्ञानी हैं। तेज अठ महासिंधु बिना तरणी उनको तो ऐसा सरना चाहिए जो महासिंधु को पार करना चाहते हों लेकिन कैसे बिना नाव के पैर पार चाही जल करनी चाहते हैं कि हम पैर तैर तैर करके हम महासमुंद को पार कर जाए उनके लिए जैसे असंभव उसी प्रकार से है मैंने यदि कोई व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के यथार्थ ज्ञान भक्ति इत्यादि ये नहीं आते हैं उनका सहारा नहीं लेते हैं लेकिन संसार सागर से पार होना चाहे तो यहाँ महासिंद माने संसार सागर है संसार पार होना बड़ा मुश्किल है कोई अपने पुरुषार्थ से पार करना चाहे कहा गए अरे क्या हुआ हमने अपने आप ही तो सभी आसक्तियां बना रखी थी हम ही तो जंजाल संसार सागर में फल गए थे अरे हम छोड़ देंगे तो ऐसे करके अगर कोई छोड़ना चाहे तो उसका तो छोड़ना ऐसा ही है जैसे महासमुद्र को कोई पैर करके पार करना चाहे अपने प्रसार नाव का सहारा ले उसके ऊपर बैठ करके चाहे तो आराम से पार हो जाए ऐसी भगवान की भक्ति है भगवान का ज्ञान है इनको सबका आश्रय लेकर के संसार सागर से पार हो जाना चाहे तो पार हो सकते हैं अन्यथा कोई व्यक्ति भीगा मुस्तिष्क है हम अपने आप कर लेंगे क्या भक्ति की क्या ज्ञान की हम अपने आप कर लेंगे नहीं होगा वो भटकता रहेगा उससे यही ंड के बचन भवानी तो इस प्रकार से जब ने समझाया उनको भक्ति की महिमा सुनाई गरुड़ को तब शंकर जी कह रहे हैं हे भवानी जब काकूस जी ने इस प्रकार से गरुड़ से कहा तो बोले गरुड़ हर भवानी तब गरुड़ महाराज ने इन्होंने भी बड़े प्रसन्नता के साथ में ऐसे बोले <coughs> बोली मैंने कारुड़ ने भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की पहले भी कर चुके हैं जब कथा सुनाई भगवान राम की तब उसके बाद में गरुड़ ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की ऐसे करके जब इनसे प्रश्न पूछे काकुशन्य तो वस इत्यादि कैसे प्राप्त हुआ तो वो सुनने के बाद में आओ, उसका समापन हुआ तो अब फिर गरुड़ अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बोले गरुड़ हरीश मृद बड़ी भ्रमता के साथ में बड़ी प्रसन्नता के साथ में गरुड़ ने कहा कि तब प्रसाद प्रभु मोर मही संशय शोक मोह भ्रम नाही की आपके से हमारे हृदय में न मोह है न संशय न भ्रम है और इनके कारण होने वाला जो दुख है वो भी नहीं है। ये जो तीन की बात पता है गोस्वामी जी तीन को बात साथ बोलते रहते हैं यहां जो है ये मोह के माने अज्ञान और संशय और फिर उसके बाद भ्रम ये तीन उत्पन्न होते हैं अज्ञान अज्ञान से संशय संशय से भ्रम ये तीन हो गए जहां यह कहते कि भ्रम समाप्त हो गया तो इसके माने फिर अज्ञान मिट गया कह दिया संशय मिट गया इसके माने अज्ञान मिट गया अज्ञान मिट गया तो फिर संसार रहने के सवाल ही नहीं फिर भ्रम रहने के सवाल ही नहीं साफ सब दूर हो गए इसलिए जब तक संसार रहेगा तब तो तक तो ये ठीक है, वो ठीक अरे पुस्तक में लिखी तो तमाम बातें हैं, पता नहीं कितनी ठीक हैं, कितनी गलत हैं। ये संशय सुनाते तो भगवान की कथा बहुत है पता नहीं कि सब इसमें कहा कितनी मनगणंत बातें हैं कितनी सही बातें कितनी गलत बातें क्या बातें ठीक है, है। मन में जो व्यक्ति सोचता रहता है ये संशय का रूप है जहां व्यक्ति को संशय नहीं होगा तो वो सब बात जो है यथार्थ रूप में जैसी जो है वो समझ में आ जाएगी हृदय में चित्र में बैठ जाएगी अज्ञान होगा नहीं तो सब सब बुद्धि ठीक ठिकाने उसे स्वीकार कर लेगी लेकिन इसके मन में अंदर विश्वास नहीं है अगर किसी को मोह नहीं है भ्रम नहीं है संशय नहीं है तो क्या अंद्रविश्वास है अंधविश्वास है अंधविश्वास में फिर कोई संशय नहीं करता कोई भ्रम भी नहीं मानता लेकिन अंधविश्वास भ्रम रूप है विश्वास को ज्ञान थोड़ा है विश्वास के माने भ्रम उल्टी बात ही सत्य लगने लगी उसे विश्वास कहते हैं, विपरीत बात तो ये कहते है की इस प्रकार से संसय शोक मोह ब्रम नाही और सुनिए सुनियोनीत राम गोग्रामा कहते हमने भगवान के सुंदर गोग्राम सुने आपने भगवान की कथा सुनाई वो सब हमने भगवान की महिमा उनके गुण ये सब सुने तो मेरी कृपा लगे विश्रामा और तुम्हारी कृपा से हमारे चित्त को विश्राम प्राप्त हो गया विश्राम प्राप्त माने क्या है विश्राम शारीरिक विश्राम की बात यहाँ नहीं है यहाँ चित्त की विश्राम की बात है जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त होता भक्ति प्राप्त होती नहीं तब तक चित्र भटकता रहता है चित्र का भटकना उसके लिए परिश्रम है और व्यक्ति दुखी होता रहता है चित्र का भटकता कि मैंने कहाँ जाए क्या करें क्या प्राप्त हो शायद ऐसा मिल जाने पर ऐसा हो जाए शायद ऐसा कर लेने पर ऐसा हो जाए चलो ये भी कर लो चलो वो भी कर लो ऐसे करके जो होता रहता है ये व्यक्ति का इसके माने उसे विश्राम चित्त को नहीं है इसलिए ये होता रहता है लेकिन जहाँ परमात्मा की प्राप्त हुई और परमात्मा में लगा उसमें स्थित हो गया तो वहां उसे विश्राम मिल जाता है विश्राम माने फिर विषयों में भटकता नहीं लोकलोकों में नहीं भटकता स्वर्गादी लोकों की तरफ नहीं भटकता वो फिर वहां विश्राम करने लगा तो फिर उसको शांति मिल जाती वहां पर उस विश्राम की बात कहते हैं तुम्हारी कृपा लह विश्राम यही आगे चलकर तुलसीदास जी भी कहेंगे आ? जाकी कृपा लहले सतें मत बंद तुलसीदास है पायो परम विश्राम ये परम विश्राम है पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना वो विश्राम की बात कहते हैं तो एक बात प्रभु पुषो तो ही कहते एक बात हम आपसे अब एक प्रश्न और आगा ज्ञान और भक्ति का जो प्रश्न अभी ने भक्ति की बड़ी महिमा सुना दी तो आप जरूर को ये लगी कि क्या बात है ये भक्ति इतनी महान क्यों है ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है तो एक बात प्रभु पुरुष होते ही कहो बुझाए कृपा ने जमो एक मान धान वो भी हमें समझा करके बताइए की कहा संत मुनि वेद पुराणा और नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समान संत लोग वेद पुराण सभी कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ नहीं ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है बिना ज्ञान की नहीं होती है ज्ञान से ज्ञान से और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं तो बार बार ज्ञान की महिमा सर्वत्र गाई जाती है सुई, सुई मुनि तुम सने कहो गुसाई और वही ज्ञान लोम श्री तुमको भी सुना रहे थे तुमको भी चाहते तो वही ज्ञान हो जाए बताना भी चाहते थे बता भी रहे थे और नहीं आदर है भगत की नहीं लेकिन तुमने जो है उनको उस ज्ञान को तुमने नहीं सुना उसका आदर नहीं किया और भक्ति की तरह से आदर नहीं किया भक्ति का ज्यादा आदर किया वैसे तो व्यक्ति के लिए भक्ति को अलग रखें तो अज्ञान से और ज्ञान की तुलना करें तो कौन श्रेष्ठ है अज्ञान तो श्रेष्ठ नहीं है ज्ञान श्रेष्ठ है इसलिए कहें ज्ञान बहुत महान है अज्ञान का निवारण कर तो अज्ञान की भी बड़ी महिमा है लेकिन जब ज्ञान की और भक्ति की तुलना करें तब ये पता लगता है ज्ञान से भी भक्ति श्रेष्ठ है उसकी बात तो बात तो, तो इसलिए कहा कि तुम ज्ञान के समान तुमने इसका आदर नहीं किया ऐसा नहीं कि अज्ञान होता भक्ति न होती अज्ञान न होता ज्ञान न होता अज्ञान होता तो अज्ञान से तो भक्ति श्रेष्ठ है ही उसमें कोई बात नहीं लेकिन ज्ञान से भी भक्ति को श्रेष्ठ बताया इसका क्या कारण तब पूछना पड़ता है <tos> तो ज्ञानी ही भक्त ही अंतर केता भगवान ये बताइए ज्ञानी ज्ञानी में और भक्ति में कितना अंतर है ज्ञानी ज्ञान ही भक्त ज्ञान ही भक्त अंतर केता कितना अंतर है दोनों में <tos> सकल का प्रभु कृपा ने केता वो सब अंतर जो है वो हमें समझा करके बताओ तो देखो यहाँ पर विशेष रूप से ज्ञान और भक्ति का अंतर का भूषण जी बता देते तुलसीदास जी जो वो हो काभूषण के द्वारा ज्ञान और भक्ति का अंतर यहाँ समझाते हैं कि दोनों मंत्र कितना है तो पहली बात तो कि सुन सुन सुन गारे बचन सुख माना और सादर बोले उग सुजाना माने जब ये प्रश्न सुना तो काग को अच्छा लगा इसके माने उनको लगा कि ये भी भक्ति की महिमा समझना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है और बड़ी प्रसन्न साथ भक्ति की महिमा सुनाने भी लगे सादर बोले उ काग का वो भक्ति की महिमा सुनाने लगे। सबसे पहले वो क्या कहते हैं भक्ति ज्ञान नहीं कछु कशुभ ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं उभय संभव खेदा इन दोनों से ही भव संभव खेद मिट जाता है भव संभव माने है संसार में जीव जो संसार सागर में फड़ा हुआ है और वो नाना प्रकार के दुख पा रहा है संसारी जीव को क्षण क्षण दुख होते रहते आ? कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो दुख लग गया आ? अगर प्रसाद भी बता किसी को ज्यादा दे दिया तो दुख हो गया किसी ने दूसरे को खाते देख लिया उसने कुछ खा लिया तो दुख हो गया कोई व्यक्ति सामने आया नमस्कार नहीं किया तो दुख हो गया ये क्या है ये सब संसार के दुख है संसार में पड़ा हुआ जीव क्षण क्षण इस प्रकार के अगणित तो दुख सहता रहता है इससे छुटकारा पाने का उपाय है कहते तो नहीं सबको ये तो सबको होता है हमको भी होता तो क्या किसको नहीं होता सबको होता ये भी मूर्ता की बात सबको होता जरूर संसार में अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही हैं संसार सागर में पड़े हुए हैं लेकिन इससे उद्धार भी हो सकता है सात इसीलिए है कि संसार सागर से पार भी हो सकते हैं जहां ये सब कुछ न हो इस प्रकार के दुख न हो ये संसार सागर के खेत जो है वो जीव को न भोगने पड़े उनसे छुटकारा पा करके विश्राम प्राप्त हो जाए आनंद प्राप्त हो जाए ऐसा हो सकता है तो इसलिए कहते हैं कि नाथ मुनि से कहां ही कहा अंतर कहते हैं फिर भी वैसे तो ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार सागर से जीव का उद्धार करने वाले हैं एक समान उद्वार करने वाले हैं लेकिन मुनियों ने कुछ अंतर बताया है ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है भक्ति की महिमा ज्ञान से कुछ अधिक है वो बताते हैं सावधान सोसुन विहंग बर अब कहते हैं हे विहंग भर तुम जरा सावधानी से सुनना माने ये सूक्ष्म बात है थोड़ा गंभीर बात है जल्दी जल्दी ये आने वाली नहीं है जब तक कि बहुत बुद्धि लगा करके सावधानी से समझोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा ऐसा उनका भाव था इसीलिए कहते हैं सावधान सो सुन विहंग बर अब दोनों में भाई क्या है कहते हैं ज्ञान विराग जोग विज्ञान ज्ञान वैराग्य और योग जितने हैं ये सब क्या है ये सब पुरुष कहा सुनो हरिजाना हरिजान के माने भगवान के वाहन जब सुनो ये सब पुरुष है ज्ञान पुरुष है अब देखो दो जैसे भाषा में पढ़ो तो शब्द जो, जो होते हैं देखो ये कौन है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, है तो पुल्लिंग ये सब जितने, जितने, जितने ज्ञान विराग योग सब पुल्लिंग है कि नहीं है। अब भाषा तो जानते देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द को तो ज्ञान भी पुण्लिंग मान पुरुष है वैराग्य भी हाँ। अब ऐसा थोड़े कहा जाएराग्य जाए उत्पन्न हुई ऐसे नहीं बोले वैराग्य उत्पन्न हुआ इसके माने पुललिंग है ज्ञान जागृत हुआ ऐसे बोलेंगे, ज्ञान जागृत हुई ऐसे थोड़े वो बिहारी कोई हो तो बात दूसरी है <laughs> और भी जो उसका निवेश उसका गलत हो जाता है लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो यहाँ जो है जो इस प्रकार के ज्ञान वैराग्य योग ये सब पुल्य है तो कहते ये सब पुरुष है तो अगर किसी में वैराग्य आ गया योग आ गया ज्ञान आ गया तो उसमें पुरुष तो हो गया वो पौरुष उसमें है <coughs> पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति और पुरुष में पुरुष होता है प्रताप होता उसमें प्रबल होता शक्ति भी उसमें होती है और अबला अबल सहज जल जाति और उसकी तुलना में स्त्री जगो हो अबला है वो अबल है उसमें बल नहीं होता इसलिए अबला कहते हैं और सहज जड़ जाती और जड़ होती उसमें ज्ञान भी नहीं होता बल भी नहीं होता इनकी कमी स्त्री में होती है तो ये स्त्री इस प्रकार की तो अब स्त्री क्या है अब इसके तात्म संकेत आगे कहते हैं माया है? माया माया खुली है स्त्री नहीं कई स्त्री लेंगे तो कहते हैं माया जो है वो ऐसी है कि कैसे है अबला अबल सहज जड़ जाति तो माया जड़ जाति है भी अबल भी है और स्त्रीलिंग भी है तब तो ये क्या होगा कि पुरुष त्याग सके ना रही जो विरक्ति मत भी पुरुष ये वो हो स्त्री का त्याग कर सकता है यदि बैराग्य मानुष में वैराग्य होगा तो वैराग्य के पुरुष पौष उसमें होगा और वो हो स्त्री को छोड़ सकता है मैंने स्त्री को मान माया को माना स्त्री के माने कोई स्त्री वैसे नहीं माया को कहते हैं उस माया को तो वो छोड़ सकता है माया से पार पा सकता है ज्ञानमान व्यक्ति को हो तो ना तो कामी बिशिया बस अभिमुख जो पद और नहीं तो अगर वो कामी हुआ उसमें ज्ञानमान नहीं हुआ और भगवान के चरणों में प्रेम भी नहीं हुआ तो फिर वो माया से बच नहीं सकता मैंने ज्ञान और भक्ति को इन दोनों को छोड़ करके अगर कोई चाहे कि अपने बल से हम माया से छुटकारा पा ले तो व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता तो, तो उसमें पौरुष है ही नहीं जब उसमें ज्ञान आवे वैराग्य आवे योग आवे तब उसमें पौरुष आवे उस बल से फिर वो माया से छुटकारा पा सकता है तो इसलिए ज्ञान चाहिए भक्ति चाहिए अभी कहते हैं कि देखो यदि कोई व्यक्ति विरक्त हो और उसके साथ साथ जो परि रघुवीर भगवान के चरणों में प्रीति भी हो चित वही लगा रहे तो तो माया से छूट सकता है अन्यत्र भी कह सके देखो जीव जो है माया के अधीन है और परमात्मा जो है माया का स्वामी है अगर कोई व्यक्ति माया का स्वामी जो परमात्मा है उसको पकड़ ले परमात्मा का ज्ञान हो जाए मैंने ज्ञान हो गया और बैराग्य के माने अगर उसको विषयों से समस्त जगत के बाई जगत के विषयों से बैराग्य हो गया तो वो माया के पार निकल करके परमात्मा के पास पहुँच गया परमात्मा के क्षण ने पकड़ लिए तो वहाँ माया से बचा रहे अगर परमात्मा तक नहीं पहुंचा, चित्र परमात्मा में नहीं टिका दे में रहा जीव भाव में रहा संसार में रहा तो फिर माया उसके ऊपर हावी रहेगी, फिर उसे माया रहेगी, माया से छहते ऐसे ज्ञान निधान मन ज्ञानी व्यक्ति जो है वो भी माया से छूट जाते हैं माया के ऊपर उनके उनकी सामर्थ्य चल जाती है पौरुष में शक्ति आ जाती है कि माया से स्वतंत्र हो गए लेकिन वो माया ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को भी उनको भी घसीट लेती है क्यों? कि ज्ञानी तो हो गया लेकिन भगवान के चरणों में उसकी प्रीत नहीं तो वो हो चुक उसके हाथ में कोई मजबूत ताकत है नहीं है इसलिए माया उसके पैर पकड़ कर घसीट लेती है मैंने तो जैसे कि कोई कोई जीव जो है वो परमात्मा तक पर पहुंचा परमात्मा का ज्ञान हो गया लेकिन अब परमात्मा का तो ज्ञान होने के माने परमात्मा को तो उसने जन्म लिया उसका तो ज्ञान हो गया एक बात है और भक्ति के माने है कि व्यक्ति ने परमात्मा की तरह पकड़ लिए ज्ञान भी हो गया और पकड़े हो मजबूत है तो जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे स्थान पर पहुंच करके कोई वहां पर पकड़ ले तो, तो नीचे स्थान खींचेगा तो ऊपर पकड़े हुए तो नीचे नहीं आ सकता लेकिन अगर हाथ में ऊपर कुछ पकड़े नहीं है तो नीचे से कोई खींचना चाहे तो घसीट तो ज्ञानी व्यक्ति तो ऐसा है जिसको कि माया ऊपर से नीचे घसीट सकती है गिरा देंगे उसके हाथ में पकड़ेंगे और भक्ति में क्या है कि उसने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं तो भगवान तो गिरेंगे नहीं उसके साथ में वो तो मजबूत चरण उसके पकड़े हुए हैं फिर वो नीचे की तरफ माया घसीटेगी भी तो वो उसका घसीटे आएगी नहीं उसका मजबूती से वो पकड़े हुए तो भक्ति में और माया में दो बातें होंगी ज्ञान ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति तो हुई लेकिन परमात्मा पकड़ के नहीं आया लेकिन भक्ति के माने है परमात्मा का ज्ञान भी और परमात्मा की पकड़ गई बस अंदर इतना है कि परमात्मा भक्ति के माने परमात्मा का ज्ञान करके चित्त परमात्मा में ही लगाए रखे परमात्मा को एक क्षण को भी भूले नहीं परमात्मा में ही नित्य चौबीस घंटे चित्त को बनाए ही रखे फिर देखे माया उसका क्या बिगाड़ सकती फिर माया उसको घसीट नहीं सकती माया नहीं कसती मेरे अज्ञान भी नहीं आ सकता भ्रम भी नहीं आ सकता मोह भी नहीं आ सकता आसक्तियां भी नहीं आ सकती और फिर संसार के जितने क्लेश है वो भी सब उसको नहीं हो सकते वो तो माया के अंतर्गत है तभी तक सारे क्लेश हैं जहाँ इस प्रकार की स्थिति हो गई उसका छुटकारा हो गया इसलिए कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को तो खतरा है लेकिन भक्त को कोई खतरा नहीं है माया का तो कहते हैं सुमृग सु सुन ज्ञान निधान मृग नयनी विधुमुख निरक मृग नैनी विधुमुख निरक सुंदर स्त्री का मुंह देख करके विवस हो हरिजान हे गरुड़ सुनो कि वे लोग भी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं क्योंकि नार विष्णु माया प्रगट स्त्री जो है वो भगवान विष्णु की माया ही है और प्रगट रूप है कभी कभी आपने माया देखी कि हाँ खूब देखी कहते जो स्त्री है यही भगवान का माया का प्रकट रूप है एक अप्रगट रूप है प्रकट रूप तो माया का जो है सो है लेकिन साक्षात रूप माया का साफ साफ ये बात पहले भी नारद ने भी एक बार जब भगवान से पूछा अरण्य कांड में कि भगवान हम विवाह करना चाहते तो क्यों नहीं करने दिया। तो सब भगवान नारायण ने भगवान राम ने भी सुना दिया जो काम जी यहाँ सुना रहे हैं उनको सुना दिया वहां <coughs> भी कह दिया कि देखो काम क्रोध लोबादिद सकल मोहार तिन्मा अति दारुण दुखद <coughs> इस बार जरूर सुना दिया भगवान राम ने सुना दिया तो वैसी बात यहाँ पर भी हरिंद नार विष्णु माया प्रगट बस यहाँ इस माया की जाल में पड़े बस सारा संसार गिर जाता है सारा समुद्र सारा संसार का समुद्र व्यक्ति के जीव के चारों तरफ आ जाता बस एक माया कहा से प्रभाव डालती है उसका द्वार क्या है कहाँ से आती है कैसे प्रभाव डालती है और कैसे बुद्ध के ऊपर छा जाती है और फिर व्यक्ति जो जीव है संसार सागर में नाना ना प्रकार की समस्याओं में नाना ना प्रकार के क्लेशों में झंझटों में फिर वो फंस जाता है उसका छुटकारा नहीं ृहार रघुपति वयस् मदीये सत्यम वादा चाहानात्मा भक्ति प्रयक्ष रुप निर्भरामे काोषरित कर्मा सच श्रीराम जय राम जय जय राम, जे जे राम। shri ram jai ram jai jai ram sri ram jai ram jai jai ram sri <laughs> ram jai ram jai jai ram sri <laughs> ram jai ram jai jai ram sri ram jai ram jai jai ram <laughs>